प्रश्नोत्तर रत्न मालिका श्री शंकराचार्य का पर परदेवत चिस् शक्ति को जगत भरता सूर्य सर्वे साम को जीवन हेतु सपरजन्य हो प्रश्न पर देवता किसे कहते हैं उत्तर किस शक्ति अथवा चेतन शक्ति को पर देवता कहते हैं प्रश्न संसार का भरण पोषण करने वाला कौन है उत्तर सूर्य संसार के पोषण करता है प्रश्न सबके जीवन आश्रय में कारण क्या है उत्तर मेघ वर्षा के कारण सबके जीवन का कारण है कह सूरो त्रातात्राता च सदुरु रुक्त शंभो ज्ञानम कुत शिवा देव प्रश्न शूर कौन है उत्तर जो भयभीत की रक्षा करता है वह शूर है प्रश्न रक्षक कौन है उत्तर सदगुरु ही रक्षक है प्रश्न जगतगुरु किसे कहा गया है उत्तर भगवान शंकर को जगतगुरु कहा गया है प्रश्न ज्ञान कहां से प्राप्त होता है उत्तर भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त होता है मुक्तिम लभे तक मुकुंद भक्त मुकुंदेद विद्याद्यात्मो स्फूर्ति प्रश्न मनुष्य को मुक्ति किससे प्राप्त होती है उत्तर मुकुंद भगवान की भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है प्रश्न मुकुंद कौन है उत्तर जो अविद्या से पार पहुंचाए वही मुकुंद है प्रश्न अविद्या क्या है उत्तर आत्मा की विस्मृति अविद्या है कश्चन शोको यह सैद अक्रोध किम सुखम तुष्टि कौराजारंजयन कृत कश्चित सेवको यह प्रश्न शोक किसे नहीं होता उत्तर जिसे क्रोध नहीं आता उसे शोक नहीं होता प्रश्न सुख क्या है उत्तर संतोष ही सुख है प्रश्न राजा कौन है उत्तर जो प्रजा का लालन पालन द्वारा रंजन करे वह राजा है प्रश्न कुत्ते निम्न योनि के समान हेय कौन है उत्तर जो नीच पामर का सेवक है वह हे है को माये परमेश प्रपंचोयम स्वप्न निगृत व्यवहार सत्यम अम ब्र प्रश्न मायापति कौन है उत्तर परमेश्वर मायापति है प्रश्न इंद्रजाल के समान क्या प्रतीत होता है उत्तर यह नाम रूपात्मक संसार इंद्रजाल के समान है प्रश्न स्वप्न के समान क्या है उत्तर जागृत अवस्था में व्यवहार स्वप्न के समान है प्रश्न सत्य त्रिकाल अबाधित क्या है उत्तर ब्रह्म ही सत्य है सच काचा का माया किं कि प्रश्न मिथ्या क्या है उत्तर जो विद्या ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हो जाए वह मिथ्या है प्रश्न तुक्ष वस्तु क्या है उत्तर सशंग आकाश पुष्प आदि के समान वस्तु में तुक्ष है आकाश पुष्प आदि के समान वस्तु में तुक्ष है प्रश्न अनिर्वचनीय वस्तु क्या है उत्तर अनिर माया अनिर्वचनीय है प्रश्न कल्पित अध्यस्थ क्या है उत्तर द्वैत जगत अधिष्ठान चैतन्य में कल्पित है किम पार्थिशात्व्यता कुपुस तो पोषक किं प्रार्धम चान्न्ययी कियु प्रश्न पार्थिव वस्तु क्या है उत्तर अद्वैत ब्रह्म पार्थिव वस्तु है प्रश्न अविद्या किससे हुई उत्तर अविद्या अविद्यादिकाल से है प्रश्न शरीर का पोषण करने वाला कौन है प्रश्न प्रारब्ध कर्म शरीर का पोषण करते हैं प्रश्न अन्न देने वाला कौन है प्रश्न उत्तर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त जीवन विधि